महाभारत पर्व महाभारतद्रोणपर्व त्रिनवतिमोध्याय अर्जुन द्वारा श्रुतायु अच्युतायु नेतायु दीर्घायु सैनिक और अम्ब्ट आदि का वहध सज्जय उच हते दक्षिण राजीरे चुतायुधे जबनाभ्य द्रवन पार्थ कुता संजय कहते हैं राजन काम्बोध राज सुदक्षिण और वीर श्रतायुद्ध के मारे जाने पर आपके सारे सैनिक कुपित हो बड़े वेग से अर्जुन पर टूट पड़े अभिसाह अभिशाह बसात अभ्य वर्ष सतो राज धनंजय महाराज सूरसेन अभिशाह और वसाती देशी सैनिक गण अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे मृग उस समय पांडु कुमार अर्जुन ने उपरयुक्त सेनाओं के छह हजार सैनिकों तथा तो अन्य योद्धाओं को भी अपने बाणों द्वारा मथ डाला जैसे छोटे छोटे मृग बाघ के डर बाघ से डर भागते हैं उसी प्रकार वे अर्जुन से भयभीत हो, से पलायन करने लगे ते पुनः पार्थम सर्वतारय रड़े सपत्तम जगे संतम परां उस समय अर्जुन ऋण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय पाणी की इच्छा से उनका संहार कर रहे थे यदि उन भागे हुए सैनिकों ने पुनः लौटकर पार्थ को चारों ओर से घेर लिया पात सहु नरंजया उन आक्रमण करने वाले योद्धाओं के मस्तकों और भुजाओं को अर्जुन ने गांधी धनुष द्वारा छोड़े हुए बाढ़ों से तुरंत ही गिराया। सत्र वहां गिराए हुए मस्तकों से व रणभूमि भर गई थी और उस युद्ध स्थल में कौ तथा गिधों की सेना के आ जाने से वहाँ मेघ की छाया सी प्रतीत होती थी तेसु ते सुस्मेश क्रोधामच्युतायुच्चय अयोध्या इस प्रकार जब उन समस्त सैनिकों का संघार होने लगा तब श्रुतायु तथा अच्छुतायु ये दो वीर क्रोध और अमरस में भरकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे बलिनम सर्वृषा रे सभ्य दक्षिण वे दोनों अर्जुन से स्पर्धा रखने वाले वीर उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले थे उन दोनों ने अर्जुन पर दाएं बाएं से बाढ़ बरसाना आरंभ किया त्वरा उतो तो महाराजा प्रार्थयानो महद्यस अर्जुनस्य से बध प्रेतु पुत्रार्थे तब धन महाराज वे दोनों वीर महान जस की अभिलाषा रखते हुए आपके पुत्र के लिए अर्जुन के वध की इच्छा रखकर हाथ में धनुष ले बड़ी उतावली के साथ चला रहे थे सहस्रेण नत मासम जलधा जैसे दो में किसी तलवा तालाब को भरते हूँ उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों ने झुके ही गांठ वाले सहस्रो बाणों द्वारा अर्जुन को आच्छादित कर दिया आजखान फिर रथियो में श्रेष्ठ सुतायु ने कुपित होकर पानी पाणीदार की धार वाले तोमर से अर्जुन पर आघात किया सोति बिदो बलवता शत्रु शत्रुकर्षण हम जगाम पर शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए शत्रु अर्जुन उस रण क्षेत्र में श्री कृष्ण को मोहित करते हुए स्वयं भी अत्यंत मृचित हो गए काले तो शोचताथ सूरना वृत तीक्या मात पाण्डव इसी समय महारथी अच्छुतायुनि अत्यंत तीखे सूल के द्वारा पांडव अर्जुन पर प्रहार किया छतेछारम पार्थो पिभत समृद्धो ध्वज अष्टिम समाश्रितः उसने इस प्रहार द्वारा महामना पांडुपुत्र अर्जुन के घाव पर नमक छिड़क दिया अर्जुन भी अत्यंत घायल होकर ध्वज के सहारे टिक गए तथा सर्व सैन्य सिंहनादो महाना सिद्धतम मत्वा धनंजय प्रजानाथ उस समय अर्जुन को मरा हुआ मानकर आपके सारे सैनिक जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे कृष्ण सेप्त तो दृष्टि पार्थम चनम आश्वास्युहृद्यार्वागर त्र धनंजय अर्जुन को को अचेत हुआ देख भगवान अत्यंत संतप्त और मन को प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा वहां उन्हें आश्वासन देने लगे ततस्तौ रचनाजयम वासुदेव तवा स्ने तद तन्नंतर और ने अपना लक्ष्य सामने पाकर अर्जुन तथा विष्णुवंशी श्री कृष्ण पर चारों ओर से बाण वर्षा करके चक्र रथ अश्व ध्वज और पताका सहित उन्हें उस रण क्षेत्र में अदृश्य कर दिया वह अद्भुत सी बात हो गयी प्रत्याज प्राप्य पुनः प्रत्यागतो भारत फिर अर्जुन धीरे धीरे सचित हुए मानो यमराज के नगर में पहुंचकर पुनः वहां से लौटे हूँ सच्छन्नम सरजाले नृष्वा सकेशव शत्रु चाखो दृष्टि दीप्यमिद दुश्चक्रतः पार्थ महारथामू से, से, से आच्छादित और सामने खड़े हुए दोनों भुजाओं को अग्नि के समान दिप्यमान देखकर महारथी अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया उससे झुके ही गांठ वाले सस्त्रो मार प्रकट होने लगे ते तेजनु उन बाणों ने उन दोनों को तथा उनके छोड़े हुए सहायकों को भी छिन्न भिन्न कर दिया अर्जुन के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर उन शत्रुओं के बाण आकाश में विचरने लगे प्रहिम प्रतिहत्य सरा सुवर्णम पांडव प्रतस्थे तत्र तत्रोधअन्वय महारथान अपने बाणों के वेग से शत्रुओं के बाणों को नष्ट करके पांडुकुमार अर्जुन ने जहां तहां अन्य महारथियों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया तो चपाल गुण तो सौक्रतों अर्जुन के उन बाण समूहों से सुतायु और अच्युतायु के मस्तक कट गए भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई, वे दोनों आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए श्रुतायुषनम वधशवाच्युतायुष लोकविस्मापनमूत समुद्र से शोषण श्रुतायु औरुतायु का वध समुद्रशोषण के समान सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था तयोह तो पदागा प्रत्यागारती सेघ्न पार्थो वरान् वरान्न उन दोनों के पीछे आने वाले पचास रथियों को मारकर अर्जुन ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरों को चुन चुनकर मारते हुए पुनः कौरव सेना में प्रवेश किया सुतायुष निहतम प्रेक्षतायुष्य संक्रद्धौ दीर्घायुष्च भारत पुत्रो तय नरश्रेष्ठ कौनते यमु किरंत विविधान बाणा पृतभ्य संकर्षित भारत श्रुतायु तथा अच्छुतायु को मारा गया देख उन दोनों के पुत्र नरश्रेष्ठ नेतायु और दीर्घायु पिता के वध से दुखी हो अत्यंत क्रोध में भरकर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए कुंती कुमार अर्जुन का सामना करने के लिए आए ताव अर्जुनो मुहूर्तना सन्नत पर्व भी परम क्रद्धो यमस् सदनम प्रति तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई घाट वाले बाड़ों द्वारा दो ही घड़ी में उन दोनों को यमराज को के घर भेज दिया नासकु अनिवार्य तम पार्थम क्षत्रिय जैसे हाथी कमलों से भरे हुए सरोवर को मथ डालता हो उसी प्रकार आपकी सेनाओं का मंथन करते हुए पार्थ को आपके क्षत्रिय योद्धा रोक सके। न सके अंगा सुगवारेण पांडव पर्यवरियन क्रुद्ध सहस्र सो राजिता हस्त साधि राजन इसी समय युद्ध विषय शिक्षा पाए हुए अंगदेश के सहस्रो गजारो ही योद्धाओं ने क्रोध में भरकर हाथियों के समूह द्वारा पांडुकुमार अर्जुन को सब ओर से घेर लिया दुर्योधन समाधिष्टा कुंजर ही पर्वतोपमी प्राच्या दक्षिणात्या कलिंग प्रमुखा फिर दुर्योधन के आज्ञा पाकर पूर्व और दक्षिण देशों के कलिंग आदि नरेशों ने भी अर्जुन पर पर्वताकार हाथियों द्वारा घेरा डाल दिया तेसा माँ पतताम शीघ्र गांडी निचा करता चुग्रों, बाहु नपी सुभूषण तब उ, उ, उग्र रूपधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छोड़े हुए भाणों द्वारा उन सारे आक्रमणकारियों के मस्तकों तथा उत्तम भूषण भूषित पूजाओं को भी शीघ्र ही काट डाला तय शिरोमी किरणाच सान पाषाणा भुज गिरी वृता उस समय उन उन्मस्तकों और भुज मंध सहित भुजाओं से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि सर्पों से घुरी हुई स्वर्ण प्रस्तर युक्त भूमि के समान शोभा पा रही थी बाहो विशिखय छिन्ना शिरास्युन्ता च पतमान्य दृश्यता ध्रुमेभ्य यु से छिन्न हुई भुजाए और कटे हुए मस्तक इस प्रकार गिरते दिखाई दे रहे थे मानो वृक्षों से पक्षी गिर रहे हो सरे सौ विद्धा द्वीपाश प्रसृतणिता अदृश्यंता दाले गौरिकाबूश्रवा इव सहस्रों बाणों से बिन्द खून की धारा बहाते हुए हाथी वर्षा काल में घेरु मिश्रित जल के झरने बहाने वाले पर्वतों के समान दिखाई देते थे निहता श्या विभत्सो निश्चित सर ही गज पृष्ठ गथा हमले क्षा अर्जुन के तीखे बाणों से मारे जाकर दूसरे दूसरे मृक्ष सैनिक हाथी की पीठ पर ही लेट गए थे उनकी नाना प्रकार की आकृति बड़ी विकृत दिखाई देती थी नाना, वेश धरा राजन, नाना नुलिप्तांगा, राजन नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले तथा तो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न योद्धा अर्जुन के विचित्र बाणों से मारे जाकर अद्भुत शोभा पा रहे थे उनके सारे अंग खून से लतपथ हो रहे थे छिन्ना सारो हाथ पता हम सवारों और अनुचरों सहित सहस्रो हाथी अर्जुन के बाणों से आहत हो मुँह से रक्त बमन करते थे उनके संपूर्ण अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे चुक्रुषुश्च निपेत ब्रमुश्चा परे दिशंतस्ता बहु स्वादेव ममृदुर्गजाह सांसराज दिन दीपा तीक्षण सोपमह बहुत से हाथी चिग्घाड़ रहे थे बहुत तेरे धरासाई हो गए थे दूसरे कितने ही हाथी संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे और बहुत से गज अत्यंत भयभीत हो भागते हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को कुचल रहे थे तक्षण विश्वालय सर्पों के समान भयंकर वे सभी हाथी गुप्तास्त्रधारी सैनिकों से युक्त थे विदंत्य सुर मायाम ये सुखो राजघोर चक्षुष यवना पारदासिक काचारा श्री डोलाह कल प्रिया जो आश्री माया को जानते हैं जिनके आकृति अत्यंत भयंकर है तथा जो भयानक नेत्रों से युक्त है एवं जो कौओ के समान काले दुराचारी और कलह प्रिय होते हैं वे यवन पारद शक और बालिक भी वहा युद्ध के लिए उपस्थित हुए द्राविड़ात्र युद्ध मत्तमातंग्रमा गोयो ने प्रभु आम्रेक्षा काल कल्पा प्रहारि मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी द्रावीण तथा नंदनी गाय से उत्पन्न हुए काल के समान प्रहार कुशल कुशलक्ष भी वहां युद्ध कर रहे थे दारवा तिथारा दरदा पुण्राश्च्र तेन शक्याख्या दारवातिसार दरद और पुण्र आदि हजारों लाखों संस्कार शून्य मृेक्ष महा उपस्थित थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी अभ्यवर संतते सर्वे पांडव नृष्त सर अवाक्रेक्षा नाना युद्ध विशारदा नाना प्रकार के युद्धों में कुशल वे सभी पांडुपुत्र अर्जुन बाणों की प्रतीसा करके उन्हें आच्छादित करने लगे। लगेम धनंजय श्रेष्ठ तथा विधाझा से वाह तब अर्जुन ने उनके ऊपर भी तुरंत बाणों की वर्षा प्रारंभ की उनकी वह बाण वृष्टि टिडी दलों की सृष्टि सी प्रतीत होती थी अभ्रक्षायावसरे सैन्य धनंजय मुंडा मुंडा जटिला जटिलान्लेक्षा सान तेजसा माणों द्वारा उस विशाल सेना पर बादलों की छाया छायासी करके अर्जुन ने अपने अस्त्र के तेज से मुंडित अर्धमुंडित जटाधारी अपवित्र तथा दाढ़ी भरे मुख वाले उन समस्त समृक्षों का जो वहां एकत्र से संघार कर डाला पर्वतों पर और पर्वती में निवास करने वाले सैकलोम संघ अर्जुन के बाणों से विद्ध एवं भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे गजा स्वृक्षाणाम पतिता बलाह भूमा अर्जुन के तीखे बाणों से मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए उन हाथी सवार और घुड़सवारों का रक्त कौवे बगुलें और भेड़िए बड़ी प्रसन्नता के साथ पी रहे थे पत्यस्व रतनागेश प्रक्षत संक्रमा सरवर स प्लवाम घोराम केश प्रवर्तनदी मुग्रा सोड़ितिणी छिन्नागु छिद्रम सियांते काल सन्न प्राकोदग संबाधाम नदी मुतर शोड़िता वेहेभ्यो देहेभ्यो राजुत्राण नागा उस समय अर्जुन ने वहाँ रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी जो प्रणय काल की नदी के समान डरावनी प्रतीत होती थी उसमें पैदल मनुष्य घोड़े रथ और हाथियों को बिछाकर कर पुल तैयार किया गया था बाणों की वर्षा ही नौका के समान जान पड़ती थी केस सेवार और घास के समान जान पड़ते थे उस भयंकर नदी से रक्त प्रवाह की ही तरंगें उठ रही थी कटी हुई अंगुलियां छोटी छोटी मछलियों के समान जान पड़ती थी हाथी घोड़े और रथों की सवारी करने वाले राजकुमारों के शरीरों से बहने वाले रक्त से लबालब भरी हुई उस नदी को अर्जुन ने स्वयं प्रकट किया था उसमें हाथियों की लाशें व्याप्त हो रही थी यथास्थलम च निम्नम च न स बरसति वा सबे पृथ्वी सर्वां सोड़ते न परिप्लुताम जैसे इंद्र के वर्षा करते समय ऊंचे नीचे स्थल का भान नहीं होता है उसी प्रकार वहां की सारी पृथ्वी रक्त की धारा में डूबकर समतल सी जान पड़ती थी षठ सहस्रान्यान वीरा पुनर्दर्श शान वरान् मृत्युलोका ज क्षत्रिया क्षत्रिय हर्षभ क्षत्रिय श्रोमणी अर्जुन ने वहाँ छह हजार घुड़सवारों तथा एक हजार श्रेष्ठ सूर्य क्षत्रियो को मृत्यु के लोक में भेज दिया सरयि सहस्र सो विद्या विधिवत कल्पिता दिपा शेर ते भूमि विधि पूर्वक सुसज्जित किए गए हाथी सहस्रो बाणों से बिनकर कर वद्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे सवाजी रतमा तंगान निशर दुन प्रभिंड महातंगो मृदनंडलवनम यथा जैसे मध की धारा बहाने वाला मतवाला हाथी नरकुल के जंगलों को रौंदता चलता है उसी प्रकार अर्जुन घोड़े रथ और हाथियों से संपूर्ण शत्रुओं का संहार करते हुए रणभूमि में विचर रहे थे भूरिद्रुम लता गुलम शुष्केधन तिरोलप निर्देदन लोरण्यम यहा वायुसमीरी से सेना तव कथा कृष्णानील समी शरार्चीर दहत्क्रुद्ध पांडवाग्निधनंजय जैसे वायु प्रेरित अग्नि सूखे ईंधन त्रीण और लताओं से युक्त तथा बहुसंख्यक वृक्षों और लता गुल्मों से भरे हुए जंगल को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित हो बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त पांडुपुत्र अर्जुन रूपी अग्नि ने कुपित होकर आपकी सेना रूप वन को दग्ध कर दिया संज्ञान कुरवन रथोपस्थान मानवी संतरन प्राणित्य अधिवसंबाध हे चाप हस्तो रथ की बैठकों को सुनी करके धरती पर मनुष्यों की लाशों का बिछौना करते हुए चापधारी धनंजय उस युद्ध के मैदान में नृत्य सा कर रहे थे वज्रकल सर भूमि कुरोर चोड़ितासदारतींदो वै धनजय तम श्रुतायु तथा भ्रष्टो ब्रजपान निवार्यत क्रोध में भरे हुए धनंजय ने वज्रोपम बाणों द्वारा पृथ्वी को रक्त से आपलावित करते हुए कौरवी सेना में प्रवेश किया उस समय सेना के भीतर जाते हुए अर्जुन को श्रुतायु तथा अम्भष्ट ने रोका तस्जुन शरहिर तीक्ष कंकपत्र परीक्षद न पातिध्यन शीघ्र मानिवर मा तब अर्जुन ने कंक की पाखों वाले तीखे बाणों द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अम्बस्ट के घोड़ों को शीघ्र ही मार गिराया धनुश्चा परि छि सरहि पार्थो विचक्रमेअ अम्बस्टस्तु गधा गृह्य कोपरिया कुकुले आशाध अरे पार्थम के महारथम फिर दूसरे बाणों से उसके धनुष को भी काट कर पार्थ ने विशेष बल विक्रम का दिया तब अम्बस्ट की आंखें क्रोध से व्याप्त हो गई उसने गदा लेकर रण क्षेत्र में महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर आक्रमण किया तथा संप्रहरण भी मुद्यम्य भारत रथमा वर्य गेश भारत तन्दर वीर अम्बस्ट ने प्रहार करने के लिए उद्यत हो गदा उठाए आगे बढ़कर अर्जुन के रथ को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण पर गदा से आघात किया गृषवा के स्व परवीर हम अर्जुनोथम क्रद सोम प्रतिभा नंदन शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गदा से आहत हुआ देख अम्बष्ट के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे तथा सर हेम पुख सद्रतिनाम्बरम छा देहा समरे सम में ही सूर्य में बोधितम फिर तो जैसे बादल उदित हुए सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार अर्जुन ने सम्रांगण में सोने के पंख वाले बाणों द्वारा गदा सहित रथियों में श्रेष्ठ अम्बष्ट को आच्छादित कर दिया अथा पर सर शापी गदा तस् महात्मन अचूर्णय तदा पार्थ तद्भूत विवाहत तत्पश्चात दूसरे बहुत से बाण मारकर अर्जुन ने महामना अम्बृष्ट की उस गदा को उस समय चूर चूर कर दिया वह अद्भुत सी घटना हुई अथताम पतिता दृष्टवा गृहिया महागदा अर्जुन वासुदेव पुनः पुन पुनर्ताड़ उस गदा को गिरी हुई देख अम्बस्ट ने दूसरी विशाल गदा ले ली और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पर बारंबार प्रहार किया तस्जुन क्षुप्राभ्याद्यत भुजौ चिक्षेदेन्द्रध्वजाकारौ शिशन पत्रि तब अर्जुन ने उसकी गदा सहित इंद्रध्वज के समान उठी हुई दोनों भुजाओं को दो छुरपरों से काट डाला और पंख युक्त दूसरे बाण से उसके मस्तक को भी काट गिराया सपात सप हू राज वसु मनुनादयन इंद्रध्वज वो श्रेष्ठो यंत्र निर्मुक्त बंधन राजन यंत्रा बंधन मुक्त होकर गिरे हुए इंद्रध्वज के समान वह मरकर पृथ्वी पर धमाके की आवाज करता हुआ गिर पड़ा रथानी का वगास्व सतैर्वृत अज्य तदा पाराथ इवावृत उस समय रथियों की सेना में घुसकर सैकड़ों हाथियों और घोड़ों से घिरे कुंती कुमार अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य के समान दिखाई देते थे महाभारत द्रोण परवड़ी जयद्रथव परवड़ी थी त्रीनवती तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में अम्बष्ट विधेयक तिरानवे वहाँ अध्याय पूरा हुआ